कि ईश्वर वहाँ बहुत दूर है जो ज्ञानी हैं वह जानता है कि ईश्वर यहाँ अत्यंत निकट हृदय के बीच अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है फिर उन्होंने स्वयं भिन्न भिन्न रूप भी धारण किए हैं